मेरी सतगुरु पकड़ी बाह नहीं तो मैं बह जाती कबीर साहब जी का कहना है संतों का कहना है कि सतगुरु ही एक ऐसा शख्स है इस दुनिया में यदि वो बाँ पकड़ ले तो छुटकारा हो जाएगा आदि नहीं पकड़ा तो फिर बात ही चली जा रहा है पता नहीं कहाँ जाना है कोई ठीक नहीं सागर में ही पड़े रहना है मेरे सदगुरु पकड़ी बाह नहीं तो मैं बह जाता क्योंकि मेरे सदगुरु मुझ पर कृपा की मुझे मेरी बाह पकड़ लिया नहीं तो मैं बह जाता संसार में ही रहता है जन्मता अमरता बात यह रहता भाव सागर में भावसागर भी अथा है आसान नहीं कहें <coughs> कर्म कोटि कोयला किया ब्रह्म अग्न परिचार लोम मोह ब्रह्मचारिया सदगुरु बड़े दयाल कह रहे हैं कि सदगुरु की ऐसी कृपा हुई कि कर्म कोटि कूट कर्मों का जो संस्कार था उसे जलाकर कोयला कर दिया उसे जलाकर कोयला कर दिया ब्रह्म अग्नि परिचार ब्रह्म अग्नि को में डालकर ब्रह्माग्नि क्या है जो सदगुरु का दिव्य प्रकाश है वही तो वो अग्नि है जो दिव्य तेज है जो नूर है वही वो अग्नि है जिसमें हमारी सभी कर्म संस्कार शरीरे जल जाते हैं लेकिन धीरे धीरे जलती है ये नहीं कि एक दिन गए बस जल जाएगी ऐसा कुछ नहीं क्योंकि इतने जन्मों के संस्कार लगे हुए हैं और ये तीन शरीरें जठर स्थूल सूक्ष्म कारण लगी है अब इतना जलाना आसान थो रही होता है लेकिन यदि हम पूर्ण निष्ठा पूर्ण विश्वास आस्था रखते हैं सदगुरु में उसके बताए मार्ग पर चलते हैं तो उस दिव्य जेतु को अपने में आत्मसात करते हैं तो वही तो वो अग्नि है जो हमारे सभी संस्कारों को जला देते धीरे धीरे करके जलाती है जब सभी संस्कार और शरीर मिट जाते हैं तब हमारा अपना असल युग स्वयं प्रस्फुटित हो जाता है दिखने लगता है तो लोभ मोह भ्रम जारिया सदगुरु बड़े दयाल सदगुरु की कृपा से ये लोभ ये मोह ये भ्रम सब जल जाता है नहीं तो ये लोभ और मोह काम क्रोध मद मत्सर इतनी जठर हैं कि इतना जल्दी मानने वाले नहीं है जब तक इन्हें सदगुरु उस अमृत नाम जड़ी को न दिया जाए तब तक ये मानने वाले नहीं उस अग्नि में इसे न जलाया जाए तब तक ये नहीं मान सकता क्योंकि दूसरी औषधि तो इन पर काम ही नहीं करती और दूसरी कोई औषधि है भी नहीं इस संसार और इस संसारिक जो मतलब अवयव है मोह मद मत्सर इसे निटाने का एक ही माध्यम में बस सदगुरु की कृपा और वो दिव्य प्रकाश कागा से हंसा किया जात वरुण कुल खोए और क्या किया ये सदगुरु ही तो काग से हंस बना दिया काग से हंस बना दिया जाति वर्ण कुल खोय दया दृष्टि से सहज सब पातक डारे धोये काग इसलिए कहा गया है कि जब तक मनुष्य उस भोग विलास में फंसा हुआ है तब तक वो कौआ है टाँ टाँ करते रहता है कौवा है निकृष्ट पक्षी है निकृष्ट है पतित है इसलिए करें कि कागा से हंसा किया लेकिन जब वो सदगुरु के संसर्ग में आ जाता है तब वो धीरे धीरे उसकी जो गलत आदतें हैं वो छूटती चला जाता है छूटती चला जाता है छूटती चला जाता है और जिस दिन गलत आदतें छूट जाती हैं तो वो हंस बन जाता है काग से हंस बन जाता है तब केवल स्वाति का ही पानी पीएगा, जल में रहते हुए भी उस जल की एक बोझ भी नहीं पीता है अर्थात तब वह जीवात्मा जब हंस रूप को प्राप्त हो जाता है आत्म रूप स्वरूप को प्राप्त हो जाता है परमात्मा स्वरूप का अनुभव कर लेता है तो हंस हो गया अब वो स्वाति अर्थात अपने से अर्थात उस भी प्रकाश कुंज का ही पान करता है उच्च अमृत रस का ही पान करता है अर्थात 24 घंटे उसी में लय रहता है संसार के सभी कार्य को निष्काम भाव से करते हुए भी तो दयादृष्टि से सहज सब पातक डाले धोये और सदगुरु की कृपा हुई दयादृष्टि करके जो भी पातक था अर्थात जो भी पाप पुण्य संस्कार शरीर था सबको धो डाला जो कालिक लगी थी उसको साफ कर दिया हमारे हृदय रूपी दर्पण पर फिर दर्पण जब स्वच्छ हो जाएगा तो स्वरूप अपने निजस्वरूप का बोध हो जाएगा यह हो जाता है अज्ञानी भटकत फिरे जाति वरण अभिमान <coughs> जितने अज्ञानी हैं इस संसार में तो चूंकि संसार में दो ही तरह के लोग हैं एक ज्ञानी एक अज्ञानी एक कौआ एक हंस दो ही थे तो जितने काग लोग हैं अज्ञानी लोग हैं वो क्या करते हैं वो जाति वरण मतलब हम बड़े हैं अमीर हैं ब्राह्मण हैं क्षत्रिय हैं वगैरह वगैरह ये सबका अभिमान किए रहते हैं अहंकार में डूबे रहते हैं ये सब चीजें अभी भी इतना शिक्षा के बावजूद भी अभी समाज में ये चीजें व्याप्त है क्योंकि तो अहंकार इतना जल्दी जाने वाला नहीं है मैंने सभी प्रकार के अभिमान घमंड तो अज्ञानी भटकत फिर जाति वर्ण अभिमान ये जाति वर्ण के अभिमान में अज्ञानी लोग भटकते फिरते हैं अशांत हैं दुखी हैं फिर भी अहंकार अपने को सुखी दिखाते हैं अंतर आत्मा में दुख महान है बाहर से शो करेंगे हम तो सुखी हैं हमारे पास सब कुछ है मैं तो सब कुछ उनके पास यह अज्ञान है अज्ञानी भटकत फिरत जाति वरण अभिमान सब्तुरु शब्द सुनाईया, भनक पड़ी मेरे कान। लेकिन सदगुरु के शब्द जो बोलते हैं सदगुरु यदि वो कान में पड़ जाए कान में पड़ जाए और व्यक्ति उधर को चल पड़े तब निश्चित है कि वो हंस बन सकता है और यदि सुनती सुनती भी उसको अनदेखा करता रहे तो काग से हंस नहीं बन पाएगा कौआ ही रहेगा थोड़ा चतुर हो सकता है लेकिन हंस नहीं बन सकता माया ममता तज दई विषया ना ही समाये कह कबीर सुनो बैसा दो हद तज़ि बेहद जाए अंतिम बात कहा इन्होने कि माया ममता तज दई ये माया और ममता इसको छोड़ दो विषया ना ही समाये विषय में मत समाओ। विषय है काम क्रोध लोभ मुंह मदर मत्सर और इन्हीं के कारण माया और ममता भी होती स्वार्थ के बसीभूत यह माया ममता होती क्योंकि उससे कुछ सुख मिल रहा है स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तो माया ममता तो होगी तो कहे कबीर सुनो वैसा तो हद तक बेहद जाइए हद तक की बातें हद अर्थात संसार बेहद जिसका कोई हद नहीं अर्थात निर्माण अनाम उसका कोई हद नहीं है और इस संसार का हद है तृप्टि तक लेकिन उसका कोई हद नहीं वो तो बेहद है कोई सीमा नहीं है असीमित है अनंत है इसलिए कहते हैं कहे कबीर सुनो बैसा तो हद तक बैठ जाए इस हद को छोड़कर बेहद में चले जाओ बस काम पूरा हो गया बेहद इसकी कोई सीमा नहीं उस निर्वाण में चले जाओ